माँ की बातें सरयू बाला देवी माँ को शिकायत कर रही है क्या करूँ मैं एक स्थान पर स्थिर होकर नहीं रह सकी इस पर माँ ने कहा स्थिर क्या है बेटी जहाँ रहेगी वहीं स्थिर है सोचती है कि पति के पास जाकर स्थिर हो जाऊंगी पर वह कैसे होगा उसकी थोड़ी सी तनख्वाह है कैसे काम चलेगा तू तो यहाँ मानो अपने पिता के घर में है पिता के घर में क्या लोग नहीं रहते यही देखना यह अपना घर छोड़कर यही रहती है तुम लोग इतना सा भी त्याग नहीं कर पाती इसे ही देखना कैसी शांत मूर्ति है मैं हूँ इसीलिए है और तुम लोग नहीं रह सकती मैं रहने दीजिए माँ ठाकुर की बातें थोड़ा सा और कहिए माँ पुस्तकों में जो लिखते हैं वह सब ठीक नहीं होता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 और खिड़की के पास खड़ी होकर कुछ कहना आरंभ करते ही माँ ने कहा इधर आओ ना तुम लोगों को तो देख ही नहीं पाती हूँ योगिन माँ हंसते हँसते माँ के पास आई आते समय उनका पांव मेरे शरीर से लग गया उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करते देखकर मैं घबरा कर खड़ी हो गई और उन्हें प्रणाम करते हुए बोली यह क्या योगेन माँ जो आपकी चरण धूली के भी योग्य नहीं है उसके शरीर से पाँव लग जाने पर प्रणाम योगिन माँ सो क्या बेटी छोटा सांप भी साँप है और बड़ा सांप भी सांप है तुम लोग भक्त जो हो माँ की ओर मुड़कर देखा तो उनके मुख पर वही करुणामयी हंसी थी रात काफ़ी हो चुकी है देख थोड़ी देर बाद उन्हें प्रणाम करके मैंने विदा ली